रघुनाथ यघुनाथकर्तन त्र तमस्तकांजलिष्परिपरिपूर्ण लोचनमती नमत च मधुर मधुर स्व कर्माते च मधुरम मधुरा स्मृति बुद्धि प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिदया प्रयत् परमा पिभायाम कोमल कूजयन वेणुं श्यामय कुमार वेदवेद्यं ब्रह्मं भासता हृदय मम ज राम रामे मधुरम मधुराक्षर आविता शाखा वंदे वाकिलम कलपतरोर्गल फलं शुक मुखादमृतद्रव संयुत पिबत रसिका मुहुरभो रुवि भावुका तृण्दी सुनीचे नोरपी सहिष्णुना अमाना मानदेन कीर्तनी असदा हरिश्रीराम <coughs> जय राम जय जय राम, जै जै जै राम। <coughs>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 राधा राधारमण हरि गोविंदा जय जय श्रीवृंदवन विहरी लाल की जय नमो महद्य शंभो शिव शिव शिव शिव शिव शिव नाराण नाराण नाराण द्वामौ पुषौ लोकेरस्ाक्षर एव क्षर सर्वाणी भूता कूटस्थोंक्षर उच्य उत्तुष्व परुदाहृत यो लोक विभर्यजर यस्माक्षरक्षराद्त तो अच्छा अथस्लोकेेदेश प्रति पुषोत्तम यो ममसमूो जाना पुरुषोत्म सर्वज मेज भारत इं गुह्यतम शास्त्र मद मुक्त मैया नघ एक बुद्धि बुद्धिमान सैत्तृत्यश्च क्रिष्ट, भारत श्रीकृष्णर्पणमस्त नारायण सामदरणीय सतवृंद विदृंद एवं भक्तिमती माता क्षर अक्षर और पुरुषोत्तम तत्व का वर्णन प्रसंगानुसार चल रहा है तत्व तो वस्तुतः एक ही है जिसको अद्वय बोध या ज्ञान कहते हैं वदंत तत्व विदस्तत्व यज्ञानद्वयम ब्रह्मेति परमात्मे थी भगवान थी शब्द लेकिन उस तत्व की अद्वितीयता के ख्यापन के लिए उसकी शक्ति और उसके विवर्त का वर्णन किया जाता है पिछले दिनों यह निरूपण किया गया कि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 जागर की अपेक्षा जागर और स्वप्न के मध्य में जो मनोराज्य होता है उसमें कर्म की शिथिलता होती है तभी कर्मेन्द्रिया और ज्ञानेन्द्रिया अंतःकरण से तादात्म पन्न होकर क्रियाशीलता और ज्ञान की निष्पत्ति का परिचय देने में समर्थ होती हैं। स्वप्नावस्था में तो कर्मेन्द्रिया और ज्ञानेन्द्रिया सुप्त हो जाती है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 इसका मतलब उपाधि बीज रूप में अवशिष्ट रहती है इसलिए क्षरोपाधिक जीव माने गए यहाँ पर नीलकंठ जी ने क्षर सर्वान इस वचन में भूत का अर्थ प्राणी किया प्राणी के प्रभेद श्रीधरी टीका के अनुसार ब्रह्मा जी से लेकर स्तंभ पर्यंत होते हैं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 सबसे अवर निकृष्ट प्राणी कुश काश इत्यादि ये सब प्राणी हैं, जीव हैं, इनकी उपाधि का नाम क्षर है कार्योपाधि जीव कारणोपाधि ऋष्वर कार्य कारणता मित्वापूर्ण बोध हो वशि थे यह शुक्र रहस्योपनिषद है नीलकंठ जी का वचन हमने कल उद्धृत किया था सुसुप्ति में कर्मक्षय उन्होंने माना प्रलय में कर्मक्षय उन्होंने माना कैवल्य में कर्मक्षय उन्होंने माना प्रलय की प्राप्ति कब होती है या महाप्रलय की प्राप्ति कब होती है जब अंतर्यामी परमात्मा का संकल्प होता है समस्त जीवों को द्वैत की प्रतीति भी न हो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 उसके भी मिथ्यात्व का जब निश्चय होता है क्योंकि ब्रह्म की अपेक्षा न्यून को होने के कारण उसकी अनिर्वचनीयता सिद्ध है बंध्या पुत्र आदि अलीग पदार्थों से भी विलक्षणता है और ब्रह्म भी विलक्षणता है एकतावता वह जो प्रकृति माया शक्ति है उसकी अनिर्वचनीयता सिद्ध है महाप्रलय में परमात्मा में एक ही भूत होकर वशेष रहती है लेकिन विचार करने पर स्वर्ग दशा में उसको अक्षर इसलिए कहते हैं क्योंकि अनंत है इसका अर्थ जिस जिस जीव को ब्रह्मात्म तत्व के एकत्व एक का विज्ञान प्राप्त होता है उसके प्रति उसकी उपाधि का आदर्शन हो जाता है सूत संहिता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 यह तो मिथ्यात्व का लक्षण है अन्यों के प्रति शेष रहे अमुक के प्रति आदर्शन हो जाए यह का लक्षण है अभिप्राय यह है कि रज्जु खंड है उसमें दस व्यक्तियों को सर्प बुद्धि हो गई, नायम सर्पो रजुरी जिसको जिसको रज्जु तत्व का बोध प्राप्त हुआ उस उसके प्रति सर्प का दर्शन हो गया अन्यो के प्रति सर्प विद्यमान रहा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 अब यहाँ एक विचित्र बात होती है जब ब्रह्मा से लेकर स्तंभ पर्यंत जितने प्राणी हैं उनके शरीर का नाम क्षर है तब तो क्षरोपाधिक धातु का नाम जीव होना ही चाहिए क्योंकि तो ब्रह्मा से लेकर स्तंभ पर्यंत जीव ही तो है जब उनकी उपाधि उन्हें सुलभ है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 दोनों से अतीत दोनों के नियामक जगदीश्वर का नाम पुरुषोत्तम जगत जीव और जगदीश्वर बहुत सुगम शैली में हम कह सकते हैं श्रीधरा स्वामी ने क्षर अक्षर पुरुष पुरुषोत्तम का वर्णन किया जगत क्षर है जीव अक्षर है जगदीश्वर पुरुषोत्तम है मर्सुदम सरस्वती जी ने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 गंध तन मात्रा उसी को भूमि पृथ्वी कहते हैं जिसको सांख्यवादी कहेंगे गंध तन मात्रा उसी को वेदांती कहेंगे अपंचीकृत पृथ्वी जिसको सांख्यवादी कहते हैं रस तन मात्रा उसी को वेदांती कहते हैं अपंचीकृत जल जिसको सांख्यवादी रूप तन मात्रा कहते हैं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 तुलसीदास जी ने चुटकी ली यही सर आबत कठिनाई इसमें तो रुचि नहीं होती है कदाचित रुचि भी आ जाए तो आते नींद सवार हो जाती <laughs> इसलिए बहुत भाग्यशाली हो तो शब्द कानों में पढ़े और अर्थ हृदय गम हो सके तो श्रोताओं को तो कमर कस जाना चाहिए ना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 कदाचित तत्परता तो पूर्वक सुनती नींद न आती तो अभिमन्यु का अभिमन्यु के शादी हुए केवल सात महीने हुए थे विवाह हुए केवल सात महीने पहले विवाह हुआ था तेरहवे दिन के युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए तो हमने क्या संकेत किया या संकेत किया कि भूमि का अर्थ पंचीकृत पृथ्वी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 मन बुद्धि के बाद अहंकार का उल्लेख है अहंकार में भिन्ना प्रकृति राष्ट्र था अहंकार तो का अर्थ अहंकार ही मान लें बुद्धि का अर्थ महत्व तो मान लें परिशेष्य न्याय से जो मन का आ गया उसका अर्थ व्यक्त मान लें क्रम तो भंग हो गया लेकिन शब्द के लोभ में क्रम को भंग कर दिया अभी प्राय तो यही निकला की मन बुद्धि और अहंकार से पंचतन मात्राओं से ऊपर के जो तीन पदार्थ हैं उनका वर्णन किया गया इसको क्रमिक वर्णन इसका क्रमिक रूप क्या हो सकता है तो तेरहवे अध्याय का अध्ययन कीजिए जहाँ क्षेत्र का वर्णन किया गया है वहाँ पर महाभूतान्य अहंकारो बुद्धि अव्यक्त मेव प्रकृति हो गई है महाभूत हो गए पंच महाभूतान्य अहकार बुद्धि अव्यक्त मेव छ अहंकार बुद्धिमान महत्व तो ठीक इसके अनुसार भगवान शंकराचार्य जी ने अष्टधा प्रकृति का वर्णन किया ये अपरा प्रकृति है इसका मतलब सोडस विकृतियों का वहाँ पर वर्णन नहीं है कहाँ पर गीता के सातवी अध्याय में केवल अष्टधाप प्रकृति का वर्णन है उसमें एक सांख्यो के दृष्टि से मूलत प्रकृति और सात प्रकृति विकृतियां लेकिन सोदश विकृतियों का वर्णन नहीं है गीता के तेरहवे अध्याय में समग्र क्षेत्र का वर्णन है महाभूतान्य अहकारो बुद्धि अव्यक्त में बचा इंद्रिया दश कंस ग्यारह पंच चंद्र गोचरा पंच इस प्रकार से चौबीस तत्वों का वर्णन समग्र क्षेत्र का वर्णन कर दिया गया है कहाँ पर तेरह अध्याय में अब अगर हम ऐसी पूज्य पाठ कहना चाहिए जिन्होंने भागवत पर टीका न लिखी होती कहा के थे श्रीधर स्वामी श्रीमद भागवत पर टीका गोवर्धन मठ के देन हमारे मठ के थे आचार्य माने हमारे मठ के गोवर्धन पुरी के शिष्य काशी में गोघाट पर उनका आश्रम है गोवर्धन पुरी पीठ की देन है श्रीमद भागवत उनकी जन्मभूमि भी उड़ीसा में ही बालेश्वर के पास तो गोवर्धन मठ लोगो को मालूम नहीं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 भगवान शंकराचार्य का भाष्य कदाचित भागवत पर भी होता तो संभवता उतना श्रेय सेवामी को नहीं मिल पाता अब जो परिस्थिति है कोई भी भागवत को लगाना चाहे तो श्रीधरस स्वामी को माने बिना भागवत का अर्थ तो नहीं लग सकता कथा वाचकों की कथा निरा ली उनके तो कोई। भागवत से कुछ लेना देना नहीं वो तो भागवत का नाम है ठीक अच्छा है वो भी ठीक निंदा नहीं करती सचमुच में जो भागवत है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 बीज कोटि का कारण कोटि का पदार्थ है तो वो कह सकते हैं कि ब्रह्म में महाप्रलय में उसका भी विलय हो जाता है अपने सुबालोपनिषद के अनुसार त्रिपाद विभूति महानारायणो उपनिषद के अनुसार अपने उपनिषद के अनुसार श्रीमद भागवत के एकादश सस्क के अनुसार जीव का भी विलय होता है महाप्रलय में जीव भी नहीं तो उसको भी क्षण मानना चाहिए यहाँ गड़बड़ा जाता है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 पूर्ण बोधो वशिष्य थे इसका अर्थ यह हुआ की श्री धर स्वामी जी ने एक विलक्षण अर्थ किया जगत जीव और जगदीश्वर क्रमशः अक्षर अक्षर पुरुषोत्तम तत्व हैं। मानने में कोई आपत्ति नहीं वैष्णव महानुभावों के लिए बहुत अनुकूल अर्थ है क्योंकि तो निरुपाधिक को मानने में उन्हें बहुत संकोच होता है कदाचित निर्गुण निरुपाधिक को माने भी अर्थ तो में वो संकोच कर देते हैं। उदाहरण के लिए श्री रामानुजाचार्य महाभाग हैं, हमारे दयानंदा स्वामी महाभाग हैं हर समाज की दृष्टि से इन सब के यहाँ एक विचित्र पहली है निर्गुणम निष्क्रियम शांतम निर्वाद्यम निरंजनम आदि श्रुतियों में निर्गुण शब्द का प्रयोग किया गया है ब्रह्म के लिए तो निर्गुण को मानने की व्यवस्था तो है तब तो अर्थ में संकोच इन महान भावों ने किया सत्यार्थक प्रकाश में भी और श्री रामानुज महाभाग के भाष्यो में उनकी टीका में भी किया गया कि निर्गुण का अर्थ होता है जीवनिष्ठ हे गुण गणों से रहित और सोचित अपने अनुकूल दिव्यात् दिव्य गुण गणों से समलंकित इनके यहाँ निर्गुण का अर्थ यही होता है दयानंद स्वामी जी का यहाँ वास्तव में निर्गुण है ही नहीं तो निर्गुण शब्द तो है शास्त्रों में उसका अर्थ क्या है वो कहते जीव में रहने वाले खोटे गुण उनकी भाषा सामान्य होती है दयानंद स्वामी की और दयानंद स्वामी की हिन्दी भाषा की जब लोग प्रशंसा करते हैं तो सनातन धर्मी जो दयानंद स्वामी हुए हैं उनकी पंक्तियों को पूर्वक कार्य समाधि उद्धत करके कहते कितनी ललित हिंदी थी दयानंद स्वामी अब जो पढ़ते नहीं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 उनकी हिंदी बड़ी ललित थी वो बाद में हुए थे वो दयानंद जी सनातनी थे ये दयानंद जी आय समाजी भूतपूर्व सनातनी और देहाग के समय तक आर्य समाजी पहले तो शैव थे रुद्राक्ष पहनते थे शिवालय के आसपास ही रहते थे त्रिपुर्ण धारण करते थे और उसे शास्त्रार्थ करके शैव मत की प्रस्थापना करते थे अंग्रेजों ने समझा की हमारे अधीन हो सकते है अंग्रेजों की कुटिल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 उनकी संस्कृत उनकी हिंदी बहुत हिंदी में तो नहीं संस्कृत तद हिंदी बहुत परिमार्जित थी उन्होंने कहा कि दिव्यात दिव्य अनंत अचिंत गुणगण निलय भगवान है अतः भगवान स्वचित दिव्यात दिव्य गुण निलय होने पर भी निर्गुण क्यों कहे जाते हैं जीवनिष्ठ जो हीन गुणगण है कर्णा पाठवादी आसूरी वृत्ति इत्यादि उनसे भगवान रहित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 इसमें हमारे पूज्य गुरुदेव ने जो श्रीमद भागवत का उदाहरण दिया बहुत महत्वपूर्ण है मजंत गुणा सर्वे निर्गुणम निरपेक्षकम सुहृदम प्रियमात्मान साम्या संघादय गुणा माम भजंत गुणा सर्वे सर्वे एक नहीं सर्वे मेरा भजन करते हैं सेवन करते हैं दिव्या दिव्य अचिंत गुणगण भी मैं स्वरूप कौन हूँ निर्गुणम मैं निर्गुण हूँ उन दिव्याति दिव्य गुणगणों की भी मुझे अपेक्षा नहीं है इसलिए निरपेक्ष गुणगण क्या करते हैं अपने आश्रय में कोई हिनता हो तो उसका अपनोदन करते हैं पहले आश्रय में कोई हिनता हो तो उसका अपनोदन करते हैं फिर क्या करते हैं उसके बाद गुणातिशय का आधान कर देते हैं जैसे किसी का मुख है रंग पर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 स्त्रिया क्या पाउडर लगाती हैं महाराज आपके गुरु बन रहे थे पाउडर से पूरा ऐसा एकदम हो। अब हमको मालूम पड़ता कि पुरुष होकर पाउडर लगाता तो मैं देखता भी नहीं बात क्या करता मैं देखता भी नहीं उसके ऊपर लेकिन पाउडर से तो गुणगुण क्या करते हैं? काले को गोरे बना देते है चेचक के दाग को भर देते हैं तो स्वास्थ्य में अतिशहिता का आधान करना भी चमत्कृति कर देना और फिर क्या कर अनर्थ का अपनोदन करना भगवान तो क्या है अनर्थ उनमे को ही नहीं तो अपनोदन क्या करेंगे और यद वृहत तद ब्रह्म भगवान तो निरत अतिशयता की पराकाष्ठा है तो उनमें चमत्कृति को दिखावे इसलिए श्रीमद भागवत में आया अन्य लोग हम लोग जो ब्रह्मवश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 जिनकी विद्यमानता से सत्ता चित्ता प्रियता प्राप्त करते हैं वो गुणगण भगवान में महत्वातिशयिक का धान क्या करेंगे इसलिए माम भजन गुणा सर्वे निर्गुणम मैं निर्गुण हूँ निरपेक्षकम दिव्यात दिव्य गुणगणों की भी अपेक्षा नहीं। जो माताएं होती हैं, सबत्स हमारे यहाँ एक गाय है, है गर्भवती होती है बच्चा देने के तीन दिन पहले तक ये लोग मर्यादा की रक्षा करने के लिए दूध नहीं ढुलवाते नहीं तो बारह मैंने तीन लीटर दूध दे दी गर्भवती दशा में उसकी अपनी दिव्यता है तो माताओं के पयोधर में जो धवल दुग्ध दुग सन्निहित होता है वो अपने पीले के निर्णय बाल गोपालों के लिए पोषण के लिए इसी प्रकार से भगवान में जो दिव्याथी दिव्य गुणगण है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 गीता की सीमा के बाहर उपनिषद इत्यादि में जो भी सिद्धांत है उनको अगर सारांश रूप में प्रस्तुत करें तो उसी का नाम भगवद गीता के पंद्रह का पंद्रहवा अध्याय होगा अब दो लोग फिर मैं देख लू वो माम एवं सम्मो जाना पुरुषोत्तम सर्वित भजति माम सर्वभाव भारत असम किसी प्रकार अविवेक को प्रश्रय न देने वाला जैसा मैंने निरूपण किया भगवान का वचन है ठीक उसी प्रकार सोपादिक निपाधिक उभय वस्तत्वता निरुपाधिक और व्यवहारिक धराज पर सोपादिक क्षर अक्षर पुरुषोत्तम के रूप में जानता है मुझे पुरुषोत्तम को जानता है यो माम असम मूढ़ जाना पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम तत्व के ज्ञान के लिए क्षर अक्षर का वर्णन अपेक्षित है क्योंकि अनुगत तत्व अतीत भी होता है वेदस्तु अनुगति जिसकी होती है वह अतीत ना हो तो समासक्त माना जाएगा भगवान की अनुगति भी है क्षराक्षर में और भगवान दोनों से अतीत भी है तो भगवत तत्व का यथार्थ बोध जैसा भगवान का स्वरूप है यज्ञान मद्वयं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 उसके लिए ज्ञातक भी कुछ शेष भी नहीं रहता भजत इमाम सर्वभावेन भारत सर्व भाव का अर्थ क्या होता है तो तमेव माता तिता त्वेव जब हम अक्षर पुरुष अक्षर पुरुष का ध्यान करेंगे माओपाधि का इस प्रकार लेकिन आत्मी ही नहीं आत्मभाव से भी मेरा वजन करते हैं तब तो वो सर्वभावेन अर्थात तदबुद्ध स्त इस प्रकार ऐसी तदर्थ खिल इस प्रकार से कथयंत च माम नित्यम तुष्यंत रमंत इस प्रकार से सर्वभाव से केवल आत्मी ही नहीं भगवान साक्षात आत्म स्वरूप भी हैं सोपाधिक धरातल पर माता भी हैं पिता भी हैं इस प्रकार से समग्र जगत के स्रष्टा पालक सम्हारक के रूप में मुझ पुरुषोत्तम का विज्ञान प्राप्त करे सोपाधिक धरातल आरोप और अंत में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 कर्तव्य पूरा होता है न प्राप्तव्य पूरा होता है न ज्ञातव्य पूरा होता यस्वात्मृतुन तिप्त मानव आत्मन संतुष्ट तस् कार्य न हो गया न त्य विद्यते नर्थो न अर्थो न कचन न चास्त सर्वभूतेष् कचिदर्थव्य पास उसका प्राप्तव्य शेष नहीं जो करना था कर लिया पाना था पा लिया और गीता के साथ में अध्याय के अनुसार क्या कहेंगे ज्ञातव्यवशिष्ट थे उसका कुछ ज्ञातव्य भी शेष नहीं रहता पंद्रह में अध्याय में कृत कृत्यस्त जाहिर थे भौतिक वादियों को तीन साप लगा है भट्टाचार्य भौतिक को तीन साप लगा जीवन भर चिंती के समान रेंगते रहो कर्मठ बने रहो लेकिन जब हृदय पर हाथ रखोगे चिल्ला के कहोगे चीख हा जो करना था कर न सका भौतिक के यहाँ साफ क्या है उनमें वो क्षमता नहीं है कि प्रवृत्ति के गर्भ से निवृत्ति निकाल सके अनिवृत्ति का परवसा निवृत्ति में कर सके अगर मुझसे पूछा जाए जावाल जावालो अपनी सब के अनुसार में बोल रहा हूँ मुझसे पूछा जाए कि समग्र वैदिक वांग का एक वाक्य में सारंश क्या हो सकता समग्र वैदिक वांगमय का एक वाक्य में सारांश क्या हो सकता है प्रवृत्ति का पर्यावसन निवृत्ति में होने पर प्रवृत्ति की सार्थकता मानी जाती है और निवृत्ति का पर्यावसन निवृत्ति परमानंद स्वरूपा मुक्ति की स्फूर्ति अभिव्यक्ति में निवृत्ति की सार्थकता हो गया न पूरा वैदिक वांगमय का सारांश एक वाक्य गर्भ से प्रवृत्ति ही निकलती गई तो प्रवृत्ति की दुर्गति हो गई क्या आजकल क्या हो गया भारत इसी भौतिकवाद के चपेट में आ गया किसी भी व्यक्ति से पूछिए जिम्मेवार दायित्व से मुक्त हो गए ना बहुत दायित्व है इसका मतलब क्या अरे एक अरब जन तक भी उसका दायित्व छूट नहीं सकता प्रवृत्ति का आरम्भ प्रवृत्ति के लिए नहीं है निवृत्ति के लिए गति के मूल में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 समग्र ज्ञान प्राप्त कर ले कला प्राप्त कर ले तो भी उसका ज्ञातव्य पूरा नहीं होगा तो यहाँ गीता की विशेषता है अध्यात्म विद्या की कर्तव्य का अंत प्राप्तव्य का अंत और ज्ञातव्य का अंत भौतिक वाद में क्षमता ही नहीं विशेषकर आजकल भोजन वस्त्र आवास शिक्षा स्वास्थ्य यातायात उत्सव त्योहार रक्षा सेवा न्याय विवाह जितने प्रकल्प है सब शरीर को आत्मा मान करके है नहीं? दो तीन वाक्य में कह दूं। एक बार हमने बटाला में कहा था महाशय जी, जी जो आते हैं ना भूतपूर्व आर्य समाज भूतपूर्व वार समाधी हैं। पूरा सनातनी तो ही नहीं पाते आर्य समाजी भूतपूर्व वार समाजी है मैंने कहा था कि पोस्टर और बैनर के नीचे कौन कमजोर है ये अंकन की विधा ठीक नहीं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 कालांतर में बीज के रूप में नहीं दिखाई पड़ेगा लेकिन उसे हजारों बीज उत्पन्न हो जाएंगे वृक्षादि का रूप धारण करेगा ना वृक्ष तो प्रश्न उड़ता सनातनी रह कौन गया टोलने पर कहीं ना कहीं जाकर जो सनातनी गिने जाते हैं आचार्य वो भी आर्य समाजी सिद्ध हो जाते तो बैनर और पोस्टर के नीचे हर समाधि दुर्बल है लेकिन उनके सिद्धांत के आइए क्षेत्रफल की दृष्टि से विचार करें तो बहुत विजयी है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 जहाँ पर कम्युनिस्ट पटकना चाहते हैं, आर्य समाजी पटकना चाहते हैं अंग्रेज पटकना चाहते हैं इसलिए हमने संकेत किया कि ज्ञातव्य कांत, अंत प्राप्तव्य का कर्तव्य का अंत तेरा ये जो पन्द्रहवा अध्याय है इसका भी विधिवत अनुशीलन करने पर होता है अर्थात जीवन पूर्ण कृतार्थ होता है भगवत के पास है हमने यह भाव बनाया किसी सत्र में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 जिनकी कृपा से पूर्ण हुआ उन्हीं के प्रति प्रवचन माला समर्पित है हर हर महादेव गुरु सदगुरु देव भगवान की जय जगद गुरु शंकराचार्य भगवान की रास बिहारी भगवान की जय जय जय श्री राधे श्याम जगत गुरु शंकराचार्य भगवान तो के चरणों में हम सब वंदन करते हैं और महाराज जी का आगमन होली पर होगा तब तक के लिए आप प्रतीक्षा करिए सत्संग की जय श्री राधे जय श्री कृष्ण